निवेदन श्री भगवान की असीम करुणा से शिवानंद स्मृति संग्रह का प्रथम खंड प्रकाशित हो रहा है श्री रामकृष्ण संघ के लगभग सताधिक प्रवीण सन्यासियों तथा भक्तों की अप्रकाशित स्मृति कथाएं ही इस ग्रंथ का मूल आधार है इनमें से 28 साधु भक्तों की स्मृति कथाएं लेकर ही यह ग्रंथ रचित हुआ है श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के जिन प्रवीण सन्यासियों ने अपनी स्मृति कथाएँ इस ग्रंथ के लिए लिखी है उनके प्रति वर्तमान तथा भविष्य का श्री रामकृष्ण भक्त समाज एवं धर्मप्राण व्यक्ति परम कृतज्ञ होंगे इसमें कोई संदेह नहीं युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण देव के विशिष्ट अंतरंग सन्यासी पार्षद महापुरुष महाराज को उन लोगों ने विचित्र परिस्थितियों में दिन पर दिन जिस ढंग से देखा था वह उनके अंतर्लोक की अनिर्वचनीय अनुभूति है उस अनुभूति को भाषाबद्ध करना बहुत ही कठिन कार्य है फिर भी उन महानुभावों ने आगे आने वाले आध्यात्म ज्ञान के पिपाशियों के लिए जो परिश्रम किया है तथा अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि को स्मृति मंजुषा से निकालकर कर वाक्य रूप देने की जो चेष्टा की है वह यथार्थ में प्रशंसनीय है रचना शैली अलंकार आवेग अथवा अन्य प्रकार के साहित्य गुण इस प्रयास में अप्रासंगिक है ईश्वरद्रष्टा महापुरुष जी को जो अनन्य साधारण भाव भावमूर्ति उनके निकट एक समय साक्षात एवं प्रत्यक्ष गोचर थी उसी की कुछ प्रतीक्षायाँ यदि पाठक पाठिकाएं इस स्मृति संग्रह में देख सकें तो उनका लेख सार्थक होगा स्वामी शिवानंद महाराज दीर्घ अस्सी वर्ष तक इस पृथ्वी पर थे तरुणावस्था में ही उनके धर्म जीवन का प्रारंभ हुआ था तदनंतर वह वयस्य वृद्धि के साथ साथ विविध प्रकार से ध्यान धारणा सेवा वंदना आत्मनिवेदन सन्यास एवं ज्ञान वैराग्य योग भक्ति प्रेम के द्वारा प्रविध और परिपुष्ट होकर उन्हें शतसहस्त्र साधु भक्तों के आराध्य महापुरुष महाराज के रूप में परिणत करने के लिए सहायक हुआ था उसमें किसी क्रमिक वर्णन का आविष्कार करना संभव नहीं है अपनी बात वह बहुत अल्प ही कहते थे जितना बताते थे वह श्री कृष्ण देव की महिमा के प्रतंग में ही कहते थे इस कारण जो लोग महापुरुष महाराज का संग लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके थे वे उनके दीर्घ जीवन की अनेक लौकिक अथवा अलौकिक घटनाएँ उपस्थापित कर सकेंगे ऐसी आशा नहीं की जा सकती किंतु उन लोगों ने उनके महान आध्यात्मिक जीवन में जो श्री रामकृष्ण महता भाव तन्मयता त्याग वैराग्य ज्ञान निष्ठा और मानव प्रेम देखा था उसका परिस्फुट विकास इस स्मृति संग्रह में मिलेगा हमारे लिए इसका परिचय विशेष मूल्यवान तथा प्रेरणादायक है महापुरुष महाराज ने एक पत्र में एक बार लिखा था मेरे जीवन में अन्य कोई विशेष उल्लेखनीय घटना नहीं है केवल एक घटना ही चिरस्मरणीय है वह है श्री कृष्ण का चरणाश्रय और उनकी करुणा श्री कृष्ण की महिमा और करुणा की बात कहते हुए वे कभी थकते नहीं थे इन स्मृति कथाओं के माध्यम से महापुरुष जी का अवलंबन लेकर श्री कृष्ण की महान अभिव्यक्ति को हम विविध रूपों रसों और अनुपम सुषमाओं के साथ हृदयंगम करेंगे श्री रामकृष्ण थे युग देवता जनिनी श्री शारदा देवी उनकी सहशक्ति थी और स्वामी विवेकानंद उनके वार्तावाहक सेवक थे इस त्रयी का अवलंबन लेकर भारत की सनातन आध्यात्मवादी हम यथार्थ रूप से समझ सकें और समझकर अपने जीवन में उसी कार्य रूप में परिणत कर सकें इसी उद्देश्य से श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग संयासी शिष्य बारंबार हमारा ध्यान आकर्षित करते रहे हैं यह त्रय महापुरुष जी के भीतर ज्ञान भक्ति तथा कर्म रूप में विकसित हुई थी महापुरुष महाराज के स्मृति संग्रह का मुख्य आवेदन भी यही है काशीपुर के उद्यान भवन में श्री रामकृष्ण के रोग चिकित्सा और सेवा को निमित्त करके उनके भक्तों और शिष्यों द्वारा श्री श्री ठाकुर के श्रीचरणों में आश्रय से श्री रामकृष्ण संघ का सूत्रपात हुआ था सूत्रे गड़ा इ कई साधक जीवन एक आदर्श और एक व्रत को लेकर सम्मिलित हुए बहुत ही आश्चर्यजनक तथा मधुर था वह सम्मेलन आज अस्सी वर्ष दूर रह श्री रामकृष्ण के पार्षदों की पारस्परिक प्रीति विश्वास श्रद्धा और समादर की कोई बात यदि हमें सुनाई पड़े तो वह हमारे हृदय में एक अलौकिक आनंद रस का सिंचन करती है श्री श्री ठाकुर माँ स्वामी जी जिस प्रकार महापुरुष महाराज के वार्तालाप का प्रधान प्रसंग था उसी प्रकार अपने गुरु भाइयों के विषय में असीम उत्साह के साथ वह वार्तालाप करना पसंद करते थे वास्तव में उनकी स्मृति का प्रसंग लेकर वह जो बातें करते थे उसमें अपनी सत्ता को वह एकदम भूल जाते थे उसमें श्री श्री ठाकुर माँ स्वामी जी तथा श्री श्री ठाकुर के अन्यान्तरंग भक्त ही प्रत्यक्ष होते थे प्रस्तुत ग्रंथ में संग्रहित रचनाएं उनके प्रकृष्ट प्रमाण है स्वामी शिवानंद जी को जिन व्यक्तियों ने घनिष्ठ भाव से देखा था उनमें बहुत से आज लोकांतरित हैं सभी जो वर्तमान हैं उनमें से अनेक भक्तों से महापुरुष जी की व्यक्तिगत स्मृति के संग्रह का प्रथम खंड इस पुस्तक में रूपांतरित हुआ है भगवान की कृपा से इस वृत्ति संकलन के और भी दो खंड अधूर भविष्य में क्रमशः प्रकाशित करने की हम आशा करते हैं अंतिम जीवन में महापुरुष जी सात नगर के संबंध में कभी कभी बात करते सुनाई पड़ते थे वह स्थान क्या मामली है अपनी छाती पर हाथ रखकर इस शरीर का जन्म वहीं हुआ था पिता नामी तांत्रिक साधक थे समय आने पर वह स्थान बहुत जागृत होगा इत्यादि उनकी वह बात आज सत्य हो चली है आज वहां एक सुंदर आश्रम बन गया है। श्री श्री ठाकुर और मातृ देवी की हृदय में शांति मिलती है इस कारण श्री रामकृष्ण में अर्पित जीवन विदेह महापुरुष जी का यह स्मृति संग्रह ग्रंथ उन्हीं की प्रीति के अर्घ्य स्वरूप बारह सात रामकृष्ण शिवानंद आश्रम स्थित श्री, श्री राम कृष्ण विग्रह के चरण कमलों में अर्पित हुआ है महापुरुष महाराज अब चिन्मय सत्ता में विराजमान है लगभग चौतीस वर्ष पहले उन्होंने इहल लीला समाप्त की है किंतु वह अपने सहस्रों भक्त शिष्यों के हृदय में जीवित हैं स्मृति रूप में स्नेह ममता त्याग वैराग्य पवित्रता उद्वेलित ईश्वरपरायणता सर्वग्राही क्षमा करुणा मानवता रूप में तथा सर्वोपरि सही सह अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप इस महावाक्य के जीवित भाष्य के रूप में इस स्मृति संग्रह में वर्तमान शुभ अरुण प्रकाश में भविष्य की भूयिष्ठ संभावना लेकर अतीत जग उठा है इस स्मृति संकलन कार्य में अनेकों की उदार सहायता तथा अकुंठित सहयोगिता प्राप्त हुई है इन सभी को विशेष रूप से इस ग्रंथ के लिए स्मृति कथा प्रदान करने वाले महानुभावों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। इस ग्रंथ के पठन पाठन से यदि किसी एक व्यक्ति का भी उपकार हुआ तो हमारी यह प्रचेषा सार्थक होगी विनीत संकलक श्री रामकृष्ण अद्वैत आश्रम वाराणसी एक